श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग चरण तथा गौरी पंडित का वृत्तान्त काशी बागान के अखाड़े में ले जाकर चरण द्वारा श्री राम कृष्ण देव की परीक्षा श्री राम कृष्ण देव को बहुधा यह कहते हुए सुना जाता था कि वेद पुराणों को कानों से सुनना चाहिए और तंत्र के साधनों का आचरण करना चाहिए उनका प्रत्यक्ष अनुष्ठान करना चाहिए यह भी देखने में आता है कि भारत में प्रायः सर्वत्र ही स्मृति के अनुगामी लोग किसी न किसी तांत्रिक साधन पद्धति का अनुसरण करते हैं यह देखा जाता है कि न्याय वेदांत के प्रसिद्ध विद्वान भी आचरण में तांत्रिक होते हैं वैष्णव संप्रदायों में भी अनेक स्थलों में यह देखने में आता है कि भागवत आदि भक्तिशास्त्र के महान पंडित वर्ग कर्ता भजा आदि संप्रदायों के गुप्त साधन पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं पंडित वैष्णव चरण भी सभी दल के अंतर्गत थे कलकत्ते से कुछ मील उत्तर काछी में अवस्थित इस संप्रदाय के अखाड़े के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था इस संप्रदाय के बहुत से स्त्री पुरुष वहाँ उनके कर उनके साधना साधनादि किया करते थे वैष्णव चरण श्री रामकृष्ण देव को वहाँ पर कुछ एक बार ले गए थे सुना जाता है कि श्री कृष्ण देव को सदा सब समय संपूर्ण निर्विकार रहते हुए देखकर तथा भगवत प्रेम से उनके पूर्व भाव समाधि आदि का अवलोकन कर यह जानने के उद्देश्य से कि संपूर्ण रूप से वे इंद्रियों को जीतने में समर्थ हुए हैं या नहीं वहाँ की कुछ स्त्रियों ने उनकी परीक्षा लेने का प्रयत्न किया था एवं उनको अटूट सहज कहकर उन्होंने सम्मान प्रदर्शन किया था यह अवश्य है कि बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव वैष्णव चरण के अनुरोध से उनके साथ बिना किसी उद्देश्य के वहाँ पर टहलने लग गए थे वहाँ पर उनकी इस तरह परीक्षा ली जाएगी इसका उन्हें कुछ भी पता नहीं था अस्तु तब से फिर कभी वे वहाँ नहीं गए श्री रामकृष्ण देव के अद्भुत चरित्र बल पवित्रता तथा भाव समाधि को देख उनके प्रति वैष्णव चरण की श्रद्धा भक्ति क्रमशः इतनी बढ़ चुकी थी कि अंत में सबके समक्ष श्री कृष्ण देव को ईश्वरावतार कहकर स्वीकार करने में वे तनिज भी संकुचित नहीं होते थे तांत्रिक गौरी पंडित की सिद्धि वैष्णव चरण को श्री कृष्ण देव के समीप आते जब कुछ ही दिन हुए थे तब इन देश के गौरी पंडित दक्षिणेश्वर आए गौरी पंडित एक विशिष्ट तांत्रिक साधक थे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उनके पहुंचते ही एक मज़ेदार घटना हुई श्री रामकृष्ण देव से ही हमने यह बात सुनी है वे कहा करते थे कि गौरी को एक सिद्धि या तपस्या लब्ध सामर्थ्य थी शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित होकर वे जहाँ कहीं भी जाते थे उस भवन में प्रविष्ट होते समय तथा जहाँ विचार सभा का आयोजन होता था वहां प्रवेश करते समय वे उच्च स्वर से कुछ एक बार हारे रे रे रे निरा लंबो लंबोदर जन्य कमयामी शरणम इस वाक्य का उच्चारण करते थे और तब कहीं उस भवन तथा सभा स्थल में प्रवेश करते थे श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि उनके मुख से मेघ गंभीर स्वर में निकले हुए वीर भावोद्योतक हारे रे रे रे शब्द एवं आचार्यकृत देवी स्त्रोत्र के उस एक पद को सुनते ही सबका हृदय एक अव्यक्त भय से त्रस्त होता तो गौरी पंडित के भीतर की शक्ति पूर्णतया जागृत हो जा उठती, और दूसरा यह कि वे इस उच्चारण के द्वारा विपक्षी को भयभीत तथा मुग्ध कर उसकी शक्ति को हर लिया करते इस प्रकार शब्द करने के पश्चात कुश्ती लड़ने वाले पहलवान जैसे अपने भुजाओं पर ताल ठोकते हैं उस तरह ताल ठोकते हुए गौरी पंडित सभा में प्रविष्ट होते थे फिर बादशाह के दरबार में दरबालिक लोग जैसे बैठते हैं तद अपने घुटनों को मोड़कर वे सभा स्थल में बैठते और तब कहीं तर्क संग्रह में प्रवृत्त होते थे श्री राम कृष्णदेव कहा करते थे कि उस समय गौरी पंडित को पराजित करना किसी के लिए संभव नहीं होता था गौरी पंडित की इस सिद्धि की बात श्री रामकृष्ण देव को विदित नहीं थी किंतु दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पदार्पण कर जो ही उन्होंने हारे रे रे शब्द किया तत्काल ही कोई मानो श्री रामकृष्ण देव के भीतर से सहसा जागृत होकर उनके द्वारा गौरी पंडित से भी अधिक उच्च स्वर से उन शब्दों का उच्चारण कराने लगा श्री रामकृष्ण देव के मुंह निस्तृत उन शब्दों को सुनकर गौरी पंडित उससे भी उच्च स्वर में ये शब्द कहने लगे इस पर श्री रामकृष्ण देव उत्तेजित होकर और भी अधिक जोर से हारे रे रे रे कह उठे श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए कहा करते थे कि बारंबार हम दोनों के हारे रे रे रे शब्द से मानो डकैतों के आक्रमण की तरह एक भयानक स्वर होने लगा काली मंदिर के दरबान लोग जो जहाँ थे वे अत्यंत शीघ्रता से लाठी लेकर दौड़ पड़े सब लोग भयभीत हो उठे अस्तु उस समय गौरी पंडित श्री रामकृष्ण देव की अपेक्षा अधिक उच्च स्वर से उन शब्दों का उच्चारण न कर पाने के कारण चुप हो गए तथा मानो कुछ विषन्न होकर धीरे धीरे काली मंदिर में प्रविष्ट हुए श्री रामकृष्ण देव तथा नवागत पंडित जी ही ऐसा कर रहे थे जहाँ जानकर अन्य लोग हंसते हुए वापस चले गए श्री राम देव कहते थे तदनंतर माँ ने मुझे यह बता दिया कि गौरी जिस शक्ति या सिद्धि के बल पर लोगों की शक्ति हरण कर स्वयं अजय बना रहता था यहाँ पर उस शक्ति की पराजित हो जाने के कारण उसकी वह सिद्धि न रही माँ ने उसके कल्याण के लिए उसकी शक्ति को अपने को दिखाते हुए इसके अंदर खींच लिया और वास्तव में बाद में यह देखा गया कि गौरी पंडित श्री रामकृष्ण देव के भाव से मुग्ध हो क्रमशः उनके संपूर्ण वशीभूत हो गए थे